सम्माननीय साधकगण, धर्म प्रेमी सज्जनों वंदनीय मातृशक्ति अब हम उपासना के लिए सुसज्जित होंगे अपने आप को सावधान रखेंगे पासना के लिए मन पर नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक है और मन पर नियंत्रण के लिए स्वयं के स्वरूप को समझना अत्यंत आवश्यक है हम आत्मा ही मन को चलाते हैं मन से विचारों को उठाते हैं जैसे कि ये डायरी है इस डायरी में से पढ़ने वाला चेतन होता है यदि कोई चेतन इस डायरी को ना पढ़े तो ये अपने आप कुछ भी नहीं पढ़ सकती है डायरी जड़ है इसी प्रकार से मन भी जड़ है डायरी में अक्षर लिखे हुए हैं इसी प्रकार से मन में संस्कार हैं हम जो भी देखते हैं सुनते हैं बोलते हैं उसकी एक छाप मन पर पड़ती रहती है इसका नाम है संस्कार और आत्मा अपनी इच्छा और प्रयत्न से उसको पढ़ते रहता है यदि हम इच्छा और प्रयत्न ना करें तो हम उसे नहीं पढ़ेंगे आप चाहें तो एक प्रयोग करके देख सकते हैं आप दाहिने हाथ को ऊंचा करें इसकी एक उंगली निकालें अब इससे आप जमीन पर ओम लिखने का प्रयास करें वो भी बिना विचार किए इस तरह से आ बनाने का प्रयास करें जमीन पर नीचे जमीन पर आ बनाने का प्रयास करें और बिना विचार किए कोई भी इच्छा प्रयत्न किए बिना बिना विचार किए आप आ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते तो अर्थात हम नियंत्रक हैं हम चाहें तो विचार ना उठाएं हम चाहें तो एक भी विचार ना उठाएं थोड़ी देर के लिए पूर्ण रूप से विचारों से रहित हम अपने आप को कर सकते हैं संकल्प लेकर कि मैं कोई भी विचार उत्पन्न नहीं करूंगा और प्राणों को रोक लेते हैं तो और आसानी से हो जाता है तो इस प्रकार से मन को नियंत्रण में करने कि विद्या को समझने का प्रयास करना चाहिए मन पर नियंत्रण करके हम उपासना का संपादन अच्छी प्रकार कर सकते हैं और उपासना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं स्वामी दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि उपासना का जो फल है एक स्थान पर लिखा है जिसका भाव है कि उपासना से ज्ञान की उन्नति आदि होती है एक स्थान पर लिखा है जिसका भाव है पर ब्रह्म से मेल और साक्षात्कार होना तो उपासना से कई लाभ हैं मन इंद्रियों पर नियंत्रण होना कुसंस्कारों का नाश होना सुसंस्कारों का प्रकट होना और नए सुसंस्कार बनना ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति होना हमें जो भी अच्छे गुण हैं एक प्रकार से वो सब ईश्वर की कृपा है और हम जितने अच्छे उपासक होंगे उतने अधिक हमें ईश्वरीय गुण होंगे यदि कोई व्यक्ति पुरुषार्थी नहीं है तो वो अच्छा उपासक नहीं है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति में दया प्रेम परोपकार नहीं है तो वो अच्छा उपासक नहीं है कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो वो अच्छा उपासक नहीं है कोई व्यक्ति कठोर वाणी बोलता है तो वो ईश्वर का अच्छा उपासक नहीं है अग्नि के पास बैठते हैं अग्नि की उपासना करते हैं तो उष्णता का गुण आता है हमें भी गर्मी लगती है इसी प्रकार से जो व्यक्ति वास्तव में ईश्वर के पास हो जाता है उपासना करता है उसमें ईश्वरीय गुण अवश्य आते हैं जितने अच्छे गुण हैं सब ईश्वर में हैं और वे हमें प्राप्त होते हैं मन और बुद्धि की पवित्रता होने से व्यक्ति बहुत महान बन जाता है और मन और बुद्धि की पवित्रता ईश्वर से होती है तो इस प्रकार से उपासना का महत्व समझने का प्रयास करते रहना चाहिए अब हम ध्यान करेंगे ध्यान के लिए सुसज्जित होंगे सीधे होकर बैठना है आसन लगा लीजिए आँखों को बंद कर लीजिए शरीर को सीधा रखना है और अपने आप को उपासना काल में सावधान रखना है कि किसी भी प्रकार से आलस्य प्रमाद हमसे न होने पावे और हम निद्रा वृत्ति के शिकार ना होवें स्वयं को सावधान रखना है कि नींद ना आने पावे अब परम पिता परमेश्वर की अनुभूति बनाइए हे परमेश्वर आप सर्व व्यापक हैं यहाँ इस भवन में विद्यमान हैं आप हमारे साथ हैं हमें जीवन देने वाले हैं अब ईश्वर के मुख्य नाम ओम के द्वारा हम परमेश्वर को संबोधित करेंगे ईश्वर से संबंध स्थापित करेंगे गहरा सांस लीजिए साथ कहेंगे हे परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं आपकी कृपा से हम आपका ध्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं हे परमेश्वर आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हम इस कार्य को सफलता पूर्वक संपादित कर सकें हे परमेश्वर, हे परमेश्वर मैं संकल्प लेता हूं कि उपासना काल में बाह्य वृत्तियों को नहीं उठाऊंगा मन पर नियंत्रण रखूंगा हे परमेश्वर मुझे मन पर नियंत्रण करने का सामर्थ्य दीजिए अब प्राणायाम करेंगे आपको प्राणायाम की विधि बतलाई गई थी बाह्य प्राणायाम एक बार करना है समय को ध्यान में रखते हुए जब प्राण बाहर निकाल दिए जाते हैं तो मन में जब किया जाता है ओ सर्व रक्षक उ जब घबराहट होने लगती है तब धीरे धीरे प्राणों को अंदर लेते हैं इस प्रकार से एक प्राणायाम पूरा हो जाता है अब प्रत्याहार की स्थिति बनानी है अर्थात स्वयं को सावधान करना है कि हम बाह्य विषयों पर ध्यान नहीं देंगे बाहर से कोई ध्वनि आती है तो उसकी उपेक्षा कर देना है उस पर ध्यान नहीं देना है शरीर के किसी एक स्थान पर मन को एकाग्र कीजिए धारणा का संपादन करना है हृदय प्रदेश में मस्तक या भ्रू कंठ प्रदेश किसी एक स्थान का चयन करते हुए उसी स्थान की अनुभूति बनाए रखना है मन को एक स्थान पर स्थिर करना है अब मानसिक सज्जा करेंगे मनुष्य जीवन का लक्ष्य हे परमेश्वर हमारे जीवन का लक्ष्य है समस्त दुखों से छूटना और पूर्ण आनंद की प्राप्ति हे परमेश्वर इस संसार में रहते हुए और सांसारिक पदार्थों से व्यक्तियों से हम पूर्ण सुखी शांत तृप्त नहीं हो सकते हैं इन भौतिक साधनों से हम पूर्ण सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकते आपके साक्षात्कार से आपकी कृपा से ही हम पूर्ण सुखी हो सकते हैं हे hey परमेश्वर हमें ऐसा सुख चाहिए जो उच्च स्तर का हो जो लंबे काल बना रहे जिसे भोगते हुए कोई रोग या कष्ट ना आवे जिसे कोई छीन ना सके जो आसानी से कहीं पर भी प्राप्त किया जा सके ऐसा सुख आपसे ही प्राप्त हो सकता है भौतिक साधनों से जो सुख प्राप्त होता है वह क्षणिक होता है कुछ समय के लिए होता है उनको भोगने से मन और इंद्रियों के दास बन जाते हैं उनको अधिक भोगने से रोगी बन जाते हैं इसलिए हे परमेश्वर ये सब त्याज्य हैं हम आपको चाहते हैं अब प्रकृति का चिंतन करेंगे हे परमेश्वर इस सारे संसार की रचना जो भी हमें दिख रहा है वह आपने प्रकृति से बनाया है प्रकृति अर्थात सत्व रजस तमस नामक परमाणुओं का समुदाय इनसे आपने पंच महाभूत बनाए उन्हीं महाभूतों से यह सारा संसार बना है हमारा शरीर भी प्रकृति से बना है सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जल वायु अग्नि सब प्रकृति से बना है और प्रकृति जड़ है यह स्वयं अपने आप किसी नियम में रचना में नहीं आ सकती है आपने ही इस प्रकृति से नाना प्रकार के पदार्थ बनाकर दिए हैं प्राकृतिक पदार्थों से हमारे जीवन में पूर्ण सुख और शांति नहीं आ सकती है इसलिए हे परमेश्वर हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं सांसारिक पदार्थों से हमें तरह तरह के दुख प्राप्त होते हैं संसार में रहते हुए शरीर में रहते हुए तरह तरह के दुख प्राप्त होते हैं विभिन्न प्रकार के रोग वृद्धावस्था मृत्यु काम क्रोध लोभ शोक भय अपमान न जाने कितने प्रकार के दुख हमें मिलते रहते हैं इसलिए हे है परमेश्वर हम इस संसार को छोड़ना चाहते हैं हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं अब स्वयं का चिंतन करेंगे धारणा स्थल पर स्वयं की अनुभूति बनानी है मैं आत्मा हूं अत्यंत सूक्ष्म हूं एक देशी हूं मैं आत्मा निराकार हूं मैं इस शरीर से पृथक हूं ना मैं हाथ हूं ना पैर हूं ना कान हूं ना आंख हूं ना शिर हूं मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं मैं आत्मा न स्त्री हूँ न पुरुष हूँ न काला हूँ न गोरा हूँ मुझ आत्मा को यह शरीर हे परमेश्वर आपने प्रदान किया है मेरे कर्मों के अनुसार मुझे आपने यह शरीर प्रदान किया है मैं अत्यंत सूक्ष्म हूँ अल्पज्ञ हूँ अल्प शक्ति वाला हूँ इसलिए मैं आपको चाहता हूँ इसलिए ओम से लगन लगा कि तू अल्पज्ञ है नन्ह ज्ञान तू अपना रे खूब बढ़ा रेत के साथ रहे तू जुड़ा जरित के साथ रहे तू जुड़ा अब हम ईश्वर से संबंध स्थापित करेंगे विशेष रूप से ईश्वर का ध्यान करेंगे हे परमेश्वर आप सर्व व्यापक हैं आप मेरे अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान हैं आप सत हैं आप चित्त हैं चेतन हैं मुझे जान रहे हैं मुझे देख सुन जान रहे हैं जैसे मैं अन्यों की अनुभूति कर सकता हूं ऐसे आप मेरी अनुभूति कर रहे हैं आप मेरे कर्मों को देख रहे हैं शरीर वाणी और मन से सब प्रकार के कर्मों को आप देख रहे हैं जान रहे हैं आप चेतन हैं आप आनंद से परिपूर्ण हैं आनंद स्वरूप हैं हे परमेश्वर आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं आप निराकार हैं आपका कोई रंग रूप आकृति नहीं है इसलिए आपकी किसी प्रकार से मूर्ति भी नहीं बन सकती है आपकी कोई प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती है हे परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान हैं न्यायकारी हैं दयालु हैं अजन्मा हैं अनंत हैं निर्विकार हैं अनादि हैं अनुपम हैं सर्वाधार हैं सारे ब्रह्मांड के आधार हैं आप सर्वाधार सर्वेश्वर हैं सर्वव्यापक हैं सर्वान्तरयामी हैं आप एक एक के मन के विचारों को जान रहे हैं सर्वांतरयामी हैं आप अजर अमर अभय हैं, नित्य हैं पवित्र हैं कर्ता हैं। हे परमेश्वर आपका मुख्य नाम ओम है आप हमारी सब प्रकार से रक्षा करते हैं पालन करते हैं पोषण करते हैं आप हमारे परम सहायक हैं आप हम सबका अत्यंत कल्याण करते हैं इसलिए आपका नाम शिव है आप सर्वव्यापक हैं इसलिए आपका नाम विष्णु है आप सबसे बड़े हैं इसलिए आपका नाम ब्रह्म है आप ऐश्वर्यों से युक्त हैं इसलिए आप इंद्र हैं आप हम सब समूहों के पालन करने वाले हैं इसलिए आप गणपति हैं आप देव हैं देने वाले हैं सबसे अधिक देने वाले हैं देवों के भी देव हैं इसलिए आप महादेव हैं हे परमेश्वर आप ही हमारा लक्ष्य हैं इसलिए आपका नाम लक्ष्मी है आप ज्ञान विज्ञान से युक्त हैं इसलिए आप सरस्वती हैं हे परमेश्वर आपके अनंत गुण हैं आप सत्य स्वरूप है आपकी सत्ता है आप ज्ञानवान हैं अनंत ज्ञान से युक्त हैं वेदों का ज्ञान देने वाले हैं आप में अनंत गुण हैं और आप सबसे बड़े हैं अब हम इन्हीं भावों को लेते हुए जब के माध्यम से ईश्वर से संबंध स्थापित करेंगे सत्य ज्ञानम अन ब्रह्म सत्यम ज्ञानं ब्रह्म। जब हम जप वाक्य बोलते हैं तब हम उसके अर्थ पर भी ध्यान देते हैं और अर्थ के अनुसार वैसी भावना भी बनाते हैं तो पुनः हम अर्थ और भावना के साथ जप करेंगे अत्यंत श्रद्धापूर्वक ईश्वर की अनुभूति बनाते हुए प्रेम पूर्वक ईश्वर के आनंद में मस्त होते हुए निश्चिंत होते हुए सारे संसार को भूलते हुए ओ सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सत्य अन ब्रह्म ओ सत्यम जानम अनं ब्रह्म सत्य ज्ञानं अन ब्रह्म ब्रह्म मेरे साथ कहेंगे हे परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं आप अविनाशी हैं आप सत्य स्वरूप हैं आपकी सत्ता है आप कोई कल्पना नहीं हैं आप ज्ञान स्वरूप हैं अनंत गुणों से युक्त हैं अनंत तक विद्यमान हैं आप सबसे बड़े हैं सबसे महान हैं हम जीवात्माएं और ये सारा संसार आपके सामने तुच्छ है अब हम गायत्री मंत्र के माध्यम से परम पिता परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे उत्तम बुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे भूर्भुव स्वाह तत्सवित भर्गो दिवस धीमो यो न प्रचोदया पुनः एक बार ऊ तत्सवित भर्गो देवस्मही धियो न प्रचोदया अब हम काव्य पंक्तियों के माध्यम से इसका अर्थ करेंगे पंक्तियों के अनुसार वैसी भावना भी बनानी है हम कहेंगे प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम ओम प्राण प्रदाता कहते ही हमें अनुभव होना चाहिए कि हमारे जो प्राण चल रहे हैं वे अपने आप नहीं चल रहे हैं अपने आप नहीं बने हैं इसको देने वाले इसकी व्यवस्था करने वाले ही परमेश्वर आप हैं इस तरह से हम अर्थ और अर्थ के अनुसार चिंतन करेंगे भावना बनाने का प्रयास करेंगे प्राण प्रदाता संकट त्राता प्राण data o mom he sukh data o mom savita mata pita vrenyam savita शुद्ध स्वरूप करें हम तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण धाता प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओ के मंत्रों के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करेंगे ओम शो देवी आपो आबो भव पीत शिश्रवंतु न ओम वाक्वा ृष्ठे ऊ भू पुना शिसी ऊ भुव पुना पुनातु कंठे स्क ओ पुनातु पुना हृदय ऊ पुनातु नाभ्या पुनातु तप पुनातु पाद सत्युनशिसी ओं ब्रह्म सर्वत्र सत्य तपशुद्यत त्यत तत सम्रर्णव समुद्रदर्णवा दि संवत्सरो अजयत अहोरात्र विदधत विश्वस्य विश्व मिशो वसी सूरिया चंद्रमसौ धाता दिवच पृथिवी चातरीक्ष मथो स्व शो देवी प्रभी रक्षिता दित्या चीद्निधिपतिरसि रक्षितामोधिपति्यो नमो रक्षितृभ्यो नम युभ्यो अस्तु एभ्योस्तु योस्मा वय जे दि रक्षिता पितर रक्षिताशव तेभ्यो नमोपति्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम अस्तु वीस्त वो जं दी दिग्वुणिपतिदाकु रक्षिता मीष नमोिपतिभ्यो नमो रक्षितिभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्तु योस्माष्टम वीस्मस्तुज उदीचिदी सोमोधिपति स्वजो स्तु योस्वेष्ट व्ष्मेद ध्रुवा दिग्विष्णुरपतिष्रीव रक्षितारुद ते्यो नमोधिपति्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम अस्तु वेष्मोज भेद ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिषिद्रो रक्षिता वर्षमीष वह तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम अस्तु ष्टम वीष्मेद ऊँ तमसपरी स्व पश्य उतर द्रास सूर्य मगन्म ज्योतिम उदु्यम जातवेद वहत दृशे विश्वाय सूर्य चित्र देवा मुदगाक चुर्मुस्यापृथिवी अंतरक्ष सूर्य आत्मा जगत तस्थुष्च स्वाहा तच <coughs> <coughs> शरद शत जीवेम शरद शत शृयाम प्रब्रवाम शत बभ्रवाम शरद शतमदीनाम शरद शत भूयच शरद शता ऊ भूर्भुव स्व तत्सितुर्वरेण्यम भर्गोदेव से धीमे धो न प्रचोदया हे ईश्वर दयानिधे <coughs> धर्मा काम मोक्षाण सद सिर्भवी न नमः नम भवायच नमः शंकरायच चम शंकराय चराय चम शिवाय शिवतराय चा शाति शाति अब हम संध्या के मंत्रों का संक्षिप्त अर्थ करेंगे मेरे साथ कहिए हे परमेश्वर आप सर्वव्यापक हैं आनंद स्वरूप हैं, हमें लौकिक सुख व मोक्ष सुख प्रदान कीजिए हमें सब प्रकार से सुखी करिए हे परमेश्वर, आपने हमें ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां प्रदान की हैं ये सभी इंद्रियां स्वस्थ रहें बलवान रहें पवित्र रहें हे परमेश्वर आप जीवन के आधार हैं दुख नाशक हैं सुख स्वरूप हैं अत्यंत महान हैं जगत उत्पादक हैं ज्ञान स्वरूप हैं दुष्ट विनाशक हैं अविनाशी हैं हे परमेश्वर आप ही अपने अनंत ज्ञानमय सामर्थ्य से इस संसार की रचना करते हैं वेदों का ज्ञान देते हैं आप सारे संसार को अपने वश में रखते हैं आपने ही सूर्य चंद्रमा आदि लोकों को उत्पन्न किया है धारण किया है हे परमेश्वर आप अत्यंत सामर्थ्यवान हैं सर्व शक्तिमान हैं है। हम कदापि पाप, पाप कर्मों को नहीं करेंगे, करेंगे। अन्यथा हमें, हमें दुख रूपी, रूपी दंड आप देते हैं, देते हैं। हे परमेश्वर आप सर्वव्यापक हैं और आप सदैव हमारा कल्याण चाहते हैं आपने हमें नाना प्रकार के साधन दिए हैं इसके लिए हम आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं आपको अत्यंत प्रेम से नमन करते हैं हे परमेश्वर हम किसी से भी द्वेष नहीं करेंगे द्वेश भाव को आपके न्याय पर छोड़ते हैं हे परमेश्वर संसार के नियम वेदों का ज्ञान आपकी सत्ता को सिद्ध करते हैं संसार की वस्तुएं आपको जनाती हैं हे परमेश्वर हमें आप, पर हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। हे परमेश्वर, परमेश्वर। हमें सद्बुद्धि दीजिए जिससे हम समस्त दुखों से शीघ्र छूट जाए परम पिता परमेश्वर से मन में प्रार्थना कीजिए जो भी आपकी मनोकामनाएँ हैं जो भी आपके दुख हैं ईश्वर के समक्ष रखिए ईश्वर हमारे परम सहायक हैं सदा साथ रहते हैं ईश्वर ही हमारे परम माता पिता हैं गुरु आचार्य हैं परम सखा हैं ईश्वर का धन्यवाद करना है ईश्वर की कृपा से हे परमेश्वर आपकी कृपा से हम आपका ध्यान कर पाए कुछ एकाग्रता बनाने का प्रयास किया इसके लिए आपका अत्यंत धन्यवाद है अब धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं परम पिता परमेश्वर सबसे मूल्यवान हैं ईश्वर से अधिक मूल्यवान कोई नहीं है संसार की धन संपत्ति ईश्वर के सामने तुच्छ है ईश्वर के कारण ही हमारा जीवन है इन्हीं भावों के साथ एक भजन मेरे साथ कहेंगे तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो एक तुम दाता दयालु एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणा जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलू नहीं जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलू नहीं भेष दो राजा मुझको ष दो राजा का मुझको या नहीं घर द्वार हो तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो जप रहे तेरा नाम पंची गीत गाती है पवन जब रहे तेरा नाम पंछी गीत गाती है पवन रंग रहे रंगों से जग को रंग रहे रंगों से जग को अजब रचनाकार हो तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आप को जिंदगी की नाव में मैने सौप दी प्रभु आपको तुम डुबाओ या बचाओ तुम डुबाओ या बचाओ मेरी खेवन हार हो तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणा धार हो एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राण विराम करते हैं सबको सादर नमस्ते जी